संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व जी के द्वारा सुंदर पुत्र मरुत और राम के प्रमोक गमन का वर्णन में कहा मनोहर प्राचीन काल के पुण्यात्मा सत्यवादी एवं गौरवशाली राजस्वों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए व्यास जी बोले पूर्व काल में एक शैब्य नाम का राजा थे उनके पुत्र का नाम था संजय जब संजय राजा हुआ तो उसकी देवर्षि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई एक समय की बात है वे दोनों ऋषि राजा राजा से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विनीत नेतित सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे संजय को पुत्र की अभिलाषा थी उसने अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की वे ब्राह्मण वेद वेदांग की ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे राजा की शुश्रषा से पतन होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा भगवान आप राजा को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। ने तथास्तु कर संजय से कहा राजा से ब्राह्मण लोग पर प्रसन्न है और आपको पुत्र लेना चाहते हैं अगर तो आपका कल्याण हो आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग ले नानक जी के ऐसा करने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो यशस्वी तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मलमुत्र स्थूक और पसीने भी सुवर्णमय हो राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठवी उक्त वरदान से राजा के घन निरंतर धन बढ़ने लगा उन्होंने अपने महल चहार दीवारी किले ब्राह्मणों के घर पलंग बिछोने रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार सुवर्णीरी को बलपूर्वक पकड़ कर जंगल में ले गए सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था इसलिए उन राजकुमार को मार डाला फिर उसका शरीर फाड़ कर देखा किंतु कुछ भी धन नहीं मिला जब उसके प्राण निकल गए तो वह धन प्राप्त कराने वाला वरदान भी नष्ट हो गया राजा अपने मरे हुए पुत्र को देख कर बहुत दुखी हुआ और बड़ी कमुना के साथ मिलाप करने लगा यह समाचार पाकर दुवसिंह नारद जी ने महादर्शन दिया और कहा संजय अपनी अपूर्ण कामनाए लिए तुम भी तो क्या है के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके बृहस्पति से लाभ डाट होने के कारण ने राजा मरुत से यज्ञ कराया था भगवान शंकर ने राजा से मरुत को सुवर्ण का एक गिर शिखर प्रदान किया था इनके यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता बृहस्पति तथा समस्त प्रजापतिगण विराजमान थे था था था। ब्राह्मणों को दूध दही घी मधु रुचिकर भक्ष भोज तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे मरुद के घर में मरुद पवन देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्व देव सभा उन्होंने देवता ऋषि और पितरों को भविष्य थे उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मो से जीते हुए अक्षय पुण्य लोगों को प्राप्त हुए थे राजा नमित ने वस्था में रहकर प्रजा मंत्री धर्म पत्नी पुत्र और भाइयों के साथ एक हजार वर्ष तक राज्य शासन किया था सिंह ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे जब ये मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए नारद जी ने पुनः कहा राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है वे अपने समय के अद्वितीय थे देवता भी उनकी डाक नहीं देख सकते थे ये प्रजा का पालन, धर्म, दान, और सत्रों पर विजय पाना, इन सब को कल्याणकारी समझते थे धर्म से देवताओं की आराधना करते बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न करते थे उन्होंने और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी वहां सुवर्ण रस की नदियां बहती थी उनमें सोने की मगर और मछलियां रहती थी लोग अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे राज्य में एक एक कोष की लंबी चौड़ी बावलियां थी उनमें भी सुवर्ण में मगर और कछुए थे उन सब को देखकर राजा को आश्चर्य होता था उन्होंने देश में यज्ञ किया और वह अपार राशि को दी। राजा ने अश्वमेध, तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों छत्तीस यज्ञों और नित्य की यज्ञों का अनुष्ठान किया था संजय वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा ऐसा सोचकर तुम्हें तो अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए नारद जी फिर कहने लगे, राजन जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़ी की भांति लपेट किया था जो उसी में पुत्र राजा शिवी को भी शिवी भी बने थे उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों असमे यज्ञ किए थे उन्होंने दस अरब असरफिया दान की थी साथ हाथी घोड़े पशु धन धान्य मृग गौ बकरे भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे बरस्ते से जितनी में जितनी धाराएं गिरती है आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, वेरू पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जल सीव उतनी ने ने ब्राह्मणों को को दान दी थी। प्रजापति भी सीवी के समान महान को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ आसन गृह त्योहार और दाही दरवाजा सब की बनी थी बड़े बडे कुंड भरे रहते थे, तथा बढ़ती-रहती थी। अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगी रहते थे लगी रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सजनों स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान देकर खाओ पियो भगवान शिवी ने राजा शिवी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर यह वर दिया था भगवान शिव ने राजा के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर यह वर दिया था राजन सदा करते रहने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी शुद्ध सुयस और पुण्य कर्म अक्षय अच्छा होंगे तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में दृढ़ उत्तम लोक की प्राप्ति होगी इन उत्तम घर को प्राप्त करके राजा शिवी समय आने पर दिव्य लोक को चले वे लोग तो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे वे दशरथ नंदन धाम भी परम धाम को चले गए वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष तक वनवास किया था स्थान में तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने चौदह हजार राक्षसों का वन किया वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोर में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया यद्यपि रावण देवता और दैत्यो से भी अवैध था फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कंटक रूप था कि से उनकी सेवा में रहने लगे उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की धनपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वेध नामक की महायज्ञ का अनुष्ठान किया श्री रामचंद्र ने भूख और प्यास को जीत लिया था संपूर्ण जीवितियों के रोगों को नष्ट कर दिया था कल्याण में गुणों से संपन्न थे और सजा अपने तेज से रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे, थे राम के शासन काल में स्पृति पर ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे उनके राज्य में प्राणियों के प्राण अपान और समान आदि प्राण छीण नहीं होते थे उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी कोई नौजवान नहीं मरता था देवता और पितर वेदों के के से पसंद होकर दे दे को ग्रहण करते थे। राम राज्य में मच्छरों का नाम नहीं था गहरीय सांप नष्ट हो चुके थे न कोई पानी में डूबकर मरता था और न असमय आग, आग ही किसी को जलाती थी उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले लोगों और मूर्ख नहीं होते और मूर्ख नहीं होते थे, थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी में कर उसे भगवान जाम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया उस समय एक एक मनुष्य के हजार हजार संतान होती थी और उनकी आयु भी एक एक सहत्र वर्ष की हुआ करती थी बड़ों को अपने से छोटों का श्राध नहीं करना पड़ता था भगवान राम की श्याम सुंदर छवि अवस्था और कुछ विशाल कर आई सुंदर तथा तक लंबी के समान कंधे थे उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी उन्होंने ग्यारह हजार वर्ष तक राज्य किया था उस समय के लोगों की जबान पर केवल राम का ही नाम था अंत में अपने और भाइयों के दो दो पुत्रों के द्वारा आठ प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों की प्रजा को साथ में सदैह परम धाम को गमन किया संजय तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके तो तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो